इसमें हम लोग प्रथम प्रश्न का दसम मंत्र विचार कर रहे थे भाष्य में अंतिम पंक्ति में चल रहा था यथा इतरे केवल कर्मिणी में दृष्टांत तो दिया गया जैसे कर्म ज्ञान समुचय करने वाले उत्तरायण मार्ग में जाते हैं तस्मा न पुनरावर्तन प्रत्यावर्तन नहीं करते हैं वन से मुक्त तो हो जाते हैं तो यहाँ इतरे ये अर्थ बैधर्म दृष्टात तो कवलकर्मी तो यस्माशो अदुषा निरोध एष अर्थ उत्तरायण मग अदुषा उपासनारहिता केवल कर्मण कर्मीण निरोध प्राप्त नहीं भाव निरोध अर्थात आदित्यादि निरोध अविद्वांस जो उपासना रहता है तो केवलो वो कर्म करते हैं वो आदित्य लोगोक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे न एते संवत्सर आदित्य आत्मा प्राणम अभी प्राप्व संवत्सर रूप जो प्राण है वही प्रजापति का अंश इसको प्राप्त नहीं करेंगे स ही संवत्सर कालात्मा अविदूषा निरोध जो मंत्र में दिया था अंतिम इति निरोध इसका स्पष्ट अर्थ कहते हैं अर्थात स ही संवत्सर आत्मा आगे दिया था निरोध निरोध किसका अर्थात उपासना कद अवदुषा तत, तस्मात तत्टीका तस्तम आदिप्राप्तिर अनाशंक्या शेष है निरोध का अर्थ हो गया कि तस्मात इसलिए क्योंकि उनका उपासना नहीं है तेम केवल कर्मिणाम आदित्य प्राप्तिर अनाशंख्या अर्थात आदित्य प्राप्ति उनको भी हो ऐसा जो आशंका करते थे कहते हैं ये आशंका हो ही नहीं पाएगा उनको आदित्य लोक प्राप्त होगा ये नहीं दक्षिणायन में जाएंगे भाष्य तथ तर्थे ऐसा श्लोको मंत्र है मंत्र का अंतिम है तदेश श्लोक है तद हो गया तत्र तत्र का अर्थभाष्यकार कहते हैं अस्मिन अर्थे अर्थात यह आदित्य अर्थात उत्तरायण मार्ग में जाने वाले को प्राप्त होता है तो यह आदित्य का महिमा कहने के लिए आगे का मंत्र भी है अभी यह जो नवम दसम ये दोनों मंत्र विचार हुआ यहाँ चंद्र आदित्य ये दोनों प्रजापति का दो अवयव मान करके विचार हुआ क्योंकि ये सृष्टि होगा उसके लिए मिथुन चाहिए युगल तो ये दोनों कौन है कहा गया कि चंद्र आदित्य चंद्र आदित्य के द्वारा अभी उनका अवयव हो गया दो अयन ये सब के द्वारा सृष्टि हुआ ये कह करके आगे अलग प्रकार के इसका व्याख्यान दिखाएंगे नवम दसम मंत्र का कर रहे हैं तस्य अयने इति इति इति टीकाकार करें तस्ने आरभ्युतियनो रई प्राणरूपत्वनपरत व्याख्येयर नवमंत्रे इसका तृतीय शब्द है संवत्सरो वै आगे तस्य अयने यहाँ से लेकर के दसमंत्र द्वादा है यश निरोध अंतिम पंक्ति में एस निरोध तो इहाँ पर्यंत अर्थात ये दोनों मंत्र का जो सार हुआ तो सारे टीका में यद्वा तयन आरभ्य मंत्र से इति दशम मंत्र का अंतिम अंत श्रुतिवाक्यम श्रुतिवाक्यमर्थात तो मंत्रयन अभी कहा गया कि ये जो द्वन अयन है ये चंद्र और आदित्य हैं। अभी कहते हैं अयन और रई प्राण रूपत्व प्रतिपादन करते या अभी दो अयन एक रई एक प्राण उत्तरायण जो प्राण और दक्षिणायन रई पहले का गया था चंद्र आदित्य अभी रई प्राण रूपत्व प्रतिपादन करके बाकी मंत्र का व्याख्यान करेंगे तथा ही अभी दिखाते हैं संवत्सर से रई प्राण मिथुन निर्वर्तित्व पहले कहा गया था संवत्सर चंद्रादित्य निर्वृत्य अभी कहते हैं संवत्सर रई प्राण मिथुन निर्वृत्य रई और प्राण ये दोनों हो गए इनके द्वारा निर्वृत्य हुआ संवत्सर रई प्राण रूप तम च वक्तव्यम तो ये संवत्सर ये रई प्राण रूप होना चाहिए <coughs> पहले ये संवत्सर को किस रूप कह दिया गया था चंद्रादित्य रूप अभी रई प्राण रूप कहेंगे अभी पूछते हैं तत्कथम दसम पृष्ठा में भाष्य द्वितीय पंक्ति का अंतिम में देखिए दिया है तत्क अर्थात यह नवम मंत्र का जो प्रश्न हुआ था तत्कथम तो वहाँ पूर्व में था कि चंद्र आदित्य तत्कथम का ऊपर में था वहाँ दसम पृष्ठा में भाष्य में चंद्र आदित्य निर्वर्त्य तिथि अहोरात्र समुदाय वही संवत्सरा अभी किंतु रई प्राण पर व्याख्यान करना है इसलिए पूछते हैं तत्क टीका में जहाँ पाठ चलता था पूछते हैं तत्क आगे उत्तर देते हैं तद अवयोर अयनर तद्रुपत्व वक्त तय प्रथम प्रसिद्धि आह तदयवो ये संवत्सर का जो दो अवयव हो गए अयन दो अयन हो गे तद्रुपत्व रई प्राणरूपत्व इसको कहने के लिए तय प्रथम प्रसिद्धि आह ये दोनों अयन पहले प्रसिद्ध है इसको पहले दिखाना है तस्य दशम पृष्ठ में भाष्य में तृतीय तृतीय पंक्ति में है आरंभ द्वितीय पंक्ति में पूछ पूछली अंतिम तत्क उत्तर देते हैं आगे तस्य संवत्सर से प्रजापतेर अयने मगो द्व दक्षिण च उत्तर च तो ये दो मार्ग जो दक्षिण उत्तर अयन दोनों हो गए ये रई और प्राण है ये कहना है अभी किंतु ये दोनों अयन प्रसिद्ध नहीं है इसलिए पहले कह दिए आगे भाष्य में वह है द्वे प्रसिद्धे ही अयन षण मास लक्षण याभ्याम दक्षिण उत्तरे आती सरिता आगे टीका में ये दोनों अयन प्रसिद्धि प्रसिद्ध कैसे है उसको दशम पृष्ठा में भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में कह दिया याभ्या याभ्याम का अर्थ अभ्याम दोनों अयन के दक्षिणन उत्तरे च याति सविता दोनों दक्षिण मार्ग उत्तर मार्ग सविता याति अर्थात दक्षिण दिशा में रहता है उत्तर दिशा में रहता है केवल कर्मिणाम ज्ञान संयुक्त तो कर्मवत लोकान् कर्मफलां विधघत ये दो अयन में इसलिए सूर्य व्यवस्थित होते हैं टीका में एवं भी कथम तय स्तार्मकत्व तो ठीक है अभी दो अयन हो गया ये दो मार्ग में मतलब ये दो स्थिति में ये सूर्य रहेंगे संवत्सर का दो भाग है किंतु तथापि एवं कथम तयत्मकत्व तयोर अयन हो तदात्मकत्व अभी तत्पद से किसको आ जा सकता है अभी अयन को किस परक व्याख्यान करना है रही प्राण तो इसलिए तय अयनः कथम तदात्मकत्व रही प्राणात्मकत्वत्वत्व तो का प्रश्न करते हैं ये दिया भाष्य में एकादश पृष्ठा में प्रथम पंक्ति में है कथम अर्थात यह द्वयन ये रई प्राण कैसे हुए आगे ठीक है दक्षिणायन से रई तव बक्तुम कर्मिणाम रई रूप चंद्र निर्वर्तकत्व आह दक्षिणायन रई है उत्तरायन प्राण होगा इसको कहने के लिए जो कर्मी है कर्मिणा रई रूप चंद्र निर्वर्तकत्व में ष्टी है अगर षष्ठी हटा देंगे तो कर्मीण कर्मीणी हटा देंगे तो क्या होगा रामस्य पितृत्व ये कम से कम बीस बार कहा होगा अगर राम से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा राम हो पिता इसी प्रकार की यहाँ है परमीणाम रई रूप चंद्र निर्वर्तकत्वम अगर परमीणा में क्या विभक्ति है ष्ठी है षठी को हटा देंगे प्रथमा में क्या हो जाएगा कर्मिण आगे कर्मीण निर्वर्तका बहुवचन हो गया तो यही प्रश्न था अभी देखिए इतना दूर जाने के बाद ये मतलब तो निद्रा का प्रमाद बुद्धि का स्फुर नहीं होना चलिए ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा कर्मी नाम रही रूप चंद्र निर्वर्तकत्व अर्थात जो कर्मी है वो रही रूप चंद्र निर्वरतक समाज कैसे लेंगे ये चंद्र लोगों को बनाएगा कौन कर्मी बनाएंगे इसलिए निर्वर्तक दिया जो कर्मी है वही निर्वर्तक होंगे फल जिसको भोग करना है वो फल को यही जो भोक्ता वही बनाएगा अपना अदृष्ट के द्वारा उसको बनाएगा तो इसलिए चंद्र लोगों को बनाएगा ये कर्मी ही बनाएंगे इसलिए रवि रूप जो चंद्र है उसका निर्वर्तक निर्वर्तक के कर्मी रवि तो रूप चंद्र निर्वर्तकत्व आह दशम न तत्मया दस पृठा है तत्मंत्रे ये ह वै वामपर्शम दस पृा मे तदार त्र ये तो पहले देखे तोयं त्र का ब्राह्मणादीसु ये हई तदुपाते क्रिया विशेषण द्वितीय शब्द का तदुपास प्रकार कहा था टीका में अगे लोकम लोकम भाष्य में देखिए एकादश पृष्ठा में इष्ट द्वितीय पंक्ति में इष्टम च इष्टापूर्ते इत्यादि आदि आदिपद से क्या लेना है दत्त ये मंत्र में तो नहीं है तद ये हई तद इष्टापूर्ते कृत उपास शब्द का अर्थ ये आदि करके आदि कार्थ दत्तल इत्यादि कृतम उपाससते कृतमर्थत कार्य कृतम भाष्यकार कहते हैं कृतम कार्य तो न कृत नित्यम ब्रह्म ब्रह्म उपासना नहीं करते ते तो चंद्रमस चंद्रमसी भव चांद्रमस प्रजापतिथुनाक तो अंश्रमस चंद्रलोक ये प्रजापति का एक अंश है रईं अन्नभूत अन्न ये लोकमंत योक इसका घटि का कहते हैं लोकम सोमरूपम शरीरम इत्य चंद्रलोक को बनाएंगे और चंद्र लोक में इनको शरीर भी मिलेगा वो सब कर्मी अपने अदृष्ट के द्वारा इसे बनाएंगे तो हमको ये मनुष्य शरीर सब लोगों को मिल गया तो कहते हैं कैसे मिला अपना अदृष्ट से मिला सोम रूपम शरीरम इत्यर्थ तस्य कर्म कृतत्व पुनरावृत्तिया साधयती तो सोम शरीर बनाया कर्मी तस्य कर्मकृतत्व तो तस् अभी किसको बनाया कर्मी शरीर को अभी तस्य कर्मकृतत्व अर्थात शरीर से शरीर से कर्मकृतत्व षष्टी हटा देंगे तो शरीरम कर्मकृतम फिर इसमें समाज कैसे कहेंगे कर्मणाकृतम कर्म के द्वारा किया शरीर को अर्थात जो भोग्य स्थान है चंद्रलोक उसको भी बनाएगा और शरीर भी बनाएगा नहीं तो रोह को बना दिया और शरीर तो किंतु हो गया कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हो पाएगा इसलिए स्थान को भी बनाएगा शरीर को भी बनाएगा और वो स्थान में उपलब्ध होने वाले जो पदार्थ भोग्य जो प्रारब्ध कहते हैं ये सब को अपने कर्म के द्वारा बनाता है तो अभी शरीर कर्म कृत हो गया जो यद कृतकम तो इसलिए वो शरीर फिर नाश होगा तो पुनरावृत्ति दिखाते हैं तस्य शरीरस्य से कर्मकृतत्व पुनरावृत्तिया साधयती तो पुनरावर्तन होता है अर्थात वो शरीर अनित्य है इसको दिखाते हैं कृतरूपत्वादभाष्य में एकादश पंक्ति में देखे कृतूपवाद तृतीय पंक्ति का भाष्य में अंतिम है लोकम अभीजयते कृतूपवा चंद्रमस्य चंद्रमस्य संबंधी चंद्रमस्य चांद्रमस तो चंद्रलोक और उसमें होने वाला जो शरीर तो वो होने से ते तत्र क्षया जो कर्म किए थे वो क्षय हो गया फिर पुनरावर्तनते इमं लोक हीनतर वापस ये मुंडकृति आ गया आएगा इम लोकम ए द्वितीय मुंडक में शायद दसम एकादश कुछ मंत्र होगा इष्टापूर्ते मनमान इष्टापूर्तम मन्यम वरिष्ठ नान्यश्रेयो वेदयते प्रमूढ़ नाक पृष्ठें सुकृत सुकृत भूत इमोकम आगे हैं स्वर्ग में जाएंगे स्वर्ग अर्थात वहाँ नाक अर्थात पितृलोक वहाँ जाएँगे फलभोग करेंगे फिर इमं लोगोकम अथवा ही हो जाएंगे एक आगे आगे देखिए टीका में दक्षिणायन द्वारा दक्षिणान तस्य तस्न तदंतर इति वक्तुम तस्य वर्मी प्राप्त प्राप्यम आह रईपचंद्र रई होगा चंद्र हो चंद्र प्राप्ति उत्तरायण में होगा दक्षिणायन में दक्षिणायन में कहते हैं दक्षिणायन द्वारा प्राप्यवाद अयन से तयन कौन अयन हो जाएगा ये हो जो दक्षिणायन से तदंतर्भाव अभी दक्षिणा किस्म अंतर्भाव होगा रई में न प्राण में रई में तो तदंतर्भाव अर्थात रई अंतर्भाव तो अंतर दक्षिणायन रई में अंतर्भुक्त हो गया वक्त तस् कर्मि प्राप्यम आह तस् क्यों कर्मी अभी कौन सा मार्ग को प्राप्त करेंगे दक्षिणा इसलिए तरह दक्षिणायन से कर्मी क्योंकि कर्मी चंद्रलोक जाएंगे न आदित्यलोक जाएंगे चंद्रलोक प्राप्ति का मार्ग दक्षिणायन है उत्तरायन है दक्षिणायन है इसलिए कर्मी दक्षिणायन को प्राप्त करेंगे ना उत्तरायन को दक्षिणायन को ये पंक्ति स्पष्ट कर दिया रई रूप चंद्र दक्षिणायन द्वारा प्राप्यवा तस्न से दक्षिणायन से तदंतर्भाव रई अंतर्भाव कहने के लिए तस्या दक्षिणान से कर्मी प्राप्यम यस्त भाष्य में एकादश एकदशपृषा में पंचम पंक्ति में देखिए एवं एवं प्रजापतिम यस्मा प्रजापतिमक अभी निर्वर्त चंद्र चंद्र प्रजापतिश है रई ये अन्नात्मक है और जो आदित्य है भोक्ता ये भोग्य फलत्वेन अभीर्तयती तो कर्मिण किस्क चंद्र कैसा के कर्मणा इष्टापूर्तकर्माण तो ये जो ऋषय स्वर्ग दृष्टार दृष्टार अर्थ तो स्वर्ग के लिए कर्म करता स्वर्गसृष्टार प्रजाकर्म होकर के प्रजाखिन गृहस्ता तस्मा स्वृतमे दक्षिण दक्षिणायन उपलक्षि चंद्र प्रतिप्य तो जो पितृलोक जाता है उनके लिए मार्गलोक कौन बनाया जो पितृलो को जाता है उसके लिए मार्ग ये सब लोग बनाता है कौन स्वयं ही बनाता है इसलिए इसका ही हो क्रिय सुखस्य दुखस्य नको पिता परो ददाती थी को बुद्धि तो जो हमको मिल रहा है भाई हमारे कर्मों का ही फल है तो इसलिए इस समय में दूसरों को दोष देना तो और फिर बढ़ेगा वो बोझा और भारी हो जाएगा अच्छा आगे टीका में एवं चईत्व सिद्धम इतिहा इसलिए वो भी रई हो गया अभी संवत्सर का निर्माण दो अयन के द्वारा किया जाएगा कहा था रई प्राण के द्वारा क्या किया जाएगा पहले चंद्रादित्य के द्वारा संवत्सर का निर्माण कहा गया था चंद्रादित्य दो अयन बनाते हैं कौन सा कौन सा दक्षिणायन उत्तरायण अभी कहते हैं कि रई प्राण के द्वारा संवत्सर निर्माण बताएँगे तो रई प्राण के द्वारा दो बनेगा तो अभी कहते हैं एवं चल रईत्व सिद्धम कौन सा आयन रई हो गया दक्षिणायन ऊपर में जो दे दिया दक्षिणायन एवं च दक्षिणायन से सिद्धम अभी दक्षिणायन रई हो गया तो फिर उत्तरायन क्या हो जाएगा प्राण हो जाएगा एश इति एस अर्थात यह जो उत्तरायण ऐसा मंत्र में एष ह वै रईर यित्रियायान अच्छा मंत्र में नवमंत्र में अंतिम दियाष ह वै रईर यदि पितृयान उपलक्षित इति पितृयान उपलक्षित येर्थ चंद्रलोक तत्प्य पितृयान उपलक्षित अर्थत प्राप्य तत्प्य पितृयाण प्राप्य पितृयायान प्राप्यपंसोक चंद्रलोकर्थ तत तद्दीश सेयन से किंकि पितृयान से चंद्र को प्राप्त करेगा दक्षिणायन से दक्षिण जे चंद्रक्राप्त करेगा ततच तद्दीश से अयन अयनस्य पितृयान से संबंध तदर्थ चंद्र पितृयान चंद्र तत्प्राप्य चंद्र इत ठीक है तो पितृयान प्राप्य हो गया चंद्र पितृयान था दक्षिणान दक्षिणा प्राप्य चंद्र ततच तद विशेषण से तत्पद चंद्र चंद्र का विशेषण जो अयन हो जाएगा क्योंकि चंद्र रई हो गया चंद्र का जो विशेषण हो जाएगा दक्षिणायन ये किसमें अंतर्भाव हो जाएगा रई में त विशेषण से अयन से ये सिद्ध होगा अर्थात नवम मंत्र में अभी चंद्र नहीं कह करके रई के द्वारा दक्षिणायन निर्वृत्ति होकर के संवत्सर निर्वर्त निर्वर्तन होता है ये बताया आगे दशम मंत्र में दशम मंत्र में दे दिया वामपार्स में अथवा उत्तरायण तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया विद्या ये, ये उत्तरायण के लिए टीका में कहते हैं इदान उत्तरायण से प्राणतम रईित अभी उत्तरायण से प्राणव अथ्यमेवधि आयाता अथ उत्तरे प्रजापतेर अंश प्राणम अतार आदि अभी आगे टिका प्राणरूप आदिपापक उत्तरायण से प्राण्वित संवत्सर रई प्राण मिथुनात्मक तत्कारुक्त भाव प्राण प्राणरूप आदित्य प्रापकवाद उत्तरायण से है तो ष्ठी हटा देंगे तो उत्तरायण प्रापक कैसे कहेंगे पहले बिल्कुल ऐसा ही था वहाँ खाली निर्भर था यहाँ प्रापक हो गया प्रापक प्राणरूप जो आदित्य है उसका प्रापक प्रापक कौन हो गया उत्तरायण तो, तो, तो, तो होने से तस्यापि प्राणत्व अभी तस्यापि कहने से उत्तरायण से उत्तरायण भी प्राण हो गया तो होने से संवत्सर सरस्य अभी सर का दक्षिणायन हो गया रई और सर का उत्तरायण हो गया प्राण होने से संवत्सर सरस्य रई प्राण मिथुनात्मकत्व संवत्सर अभी रई प्राण ये दोनों हो गया इति तत्व युक्त अभी संवत्सर फिर किसका कार्य हो गया रई प्राणव कार्य तो यही अर्थात द्वितीय व्याख्यान के द्वारा यही सिद्ध करना था प्रथम व्याख्यान के द्वारा संवत्सर किसका कार्य कहा गया था चंद्रदित्य अभी द्वितीय व्याख्यान के द्वारा कहते हैं तत्व संवत्सर से रई प्राण कार्य युक्त भाव अश् कर्म चंद्र वैलक्षण्यं आह कर्मसाध्य के कर्म केवल कर्मसाध्य चंद्र था और ये जो आदित्य ये केवल कर्मसाध्य है नहीं है इसलिए कहते हैं अश कर्मसाध्य चंद्र वैलक्षण्यम अश कहने से <liderats> कर्मसाध्य चंद्र वैलक्षण्यम आदित्य तो आदित्य से जो प्राप्तव्य है मार्ग हो गया उत्तरायण प्राप्तव्य हो गया ये अश आदित्य कर्मसाध्य चंद्र वैलक्षण्यम तो चंद्र ए, कर्म से जो प्राप्त होगा चंद्र उसे विलक्षण है ये आदित्य इतरत सर्वम समान इतरत में क्या सूत्र लगा लघु पढ़ने वाले के लिए प्रश्न इतरत इतरत्मरण हो रहे कुछ हाँ अदरादिभ्य पंचभ्य पंचभ्य पंच कौन कौन है पंच जो अदृक डतरादिभ्य पंचभ्य है इसमें पंच कौन कौन है अच्छा स्मरण है बोलिए ये स्मरण है ये थोड़ा नहीं तो अदृक डतरादि पंचभ्य कह देंगे फिर आगे और पंच नहीं आएंगे तो कठिन होगा बीच बीच में थोड़ा रखना है इसको अच्छा इतरत सर्वम समान अस्मिन अर्थे अर्थे अच्छा ये जो दशम मंत्र का भाष्य में अंत में दिया गया तथ तत, तत तत्कार तत्रकार अर्थे ऐसा श्लोको मंत्र हा। तो अर्थे का अर्थ इस अर्थ में आदित्य का महिमा कहने के लिए आगे का मंत्र हा। अभी आगे मंत्र में आदित्य का महिमा कहा जाता है पंचपाद पितरं द्वादशाकृति दिव आहु परे अर्धे पुरीक्षीण अथे में अथे में करना है अथे में अरे विचक्षण सप्तक्रे सड़ आहुरार्पित तो आदित्य का अभी स्वरूप व्याख्यान करते हैं पंच पाद पितरम द्वाद उत्तरार्ध से लाएंगे अन्य अन्य पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम दिव परे अर्धे पुरीक्षीणम अन्य आहु उत्तरार्ध से अन्य ला करके आहू के साथ अन्वय करेंगे तो ये हो गया पूर्वार्ध में आदित्य का इतने सारे महात्म्य कहा गया पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम दिव परे अर्धे पुरीक्षीणम अन्य आहु ये एक हो गया उत्तरार्ध में अथ इमे परे उ ऊ विचक्षण सप्तक्रेषरम सडर अर्पित इति आहु दो प्रकार के लोग हो गए कहने वाले आहु आहु दो हो गया ये आदित्य का वर्णन करते हैं पंचपाद तो, तो क्या थे तो अथ इमे परे उ आगे विचक्षण सप्तचक्रेष रे इति आहु ष सप्तमी सप्तचक्रेष रे अर्पितम इति आहु पूर्वाध का आहू अलग हो गया उत्तरार्ध का आहू अलग हो गया अच्छा पंचपादम त तो बहुग्री है आदित्य का भी स्तुति हो रही है तो पंचपादम कैसे विग्रह कर देंगे पादा यश पंचपाद तो पंचपाद पाद यश्य पादा, पादा य कहने से क्या होना चाहिए था पंचपाद होना चाहिए तो यहाँ नहीं क्या है। क्या सूत्र है संख्या सूत्र से हाँ तो उसका पूर्व सूत्र क्या है पादस्य से लोगों अहस्ते हैं संख्या सुपूर्व से ज पंच पादम आदित्यम पितरम पितरम आदित्य सबका पिता है सबका जनक है क्योंकि आदित्य सूर्य सूर्य में धातु होता है सुय प्राणी प्रसव है तो सभी का जनक है जनक अर्थात सभी का उत्पत्ति के लिए हेतु माना जाता है परंपरा कैसे आदित्य कैसी पितरम द्वादश आकृतिम पुरीक्षणम सब द्वितीय है वो तो पंचपा पंचपात तो हो जाना चाहिए था अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा यहाँ पंचपात होने पर भी फिर आगे हम आकर के पंचपादमश हाँ हाँ ठीक है यह तो बहुत संज्ञा नहीं है इसलिए पद आदश तो होना नहीं है ठीक है अर्थात सूत्र लगाए हैं पंचपादम पितरम द्वादश तो द्वाद आकृत यश तो द्वादश आकृत आकृत अर्थात उनका द्वादश उनका अवयव है मास है द्वादश वही उनका आकृति आकृति अर्थात जिसके द्वारा जाना जाता है जैसे कहते हैं ये मनुष्य है मनुष्य है।, है कैसे कहते कहते हैं, हैं आकृति से जानते हैं मनुष्यत्व तो जाति है कैसे जाने आकृति ग्रहण आ जाति तो इस प्रकार की द्वादश मास के द्वारा यह आदित्य जाने जाते हैं ये हो गया द्वादश आकृत यो तो ये समानाधिकरण बहुप्रिय और भाष्य में दिखाएंगे व्यधिकरण बहुप्रिय भी है अर्थात द्वादश भी आकृति भी द्वादश न द्वादश द्वादश का द्वादश भी हो जाएगा नकार का लोक होता है इसलिए द्वादश भी आक्रियते इस प्रकार की कहेंगे अर्थात द्वादश के द्वारा ये किया जाता है आक्रियते इस प्रकार के। आकरणम यश्य द्वादश के द्वारा जिसका आकृति निश्चय होता है ये व्यधिकरण बहुब्री दिखाएंगे आगे दिवह परे अर्धे पुरिशनम दिवह अंतरिक्ष अंतरिक्ष का ऊपर अर्थात स्वर्गलोक अर्धे का स्थान है पूरी क्षणम पुरी क्षणम जल वाला पुरुष अर्थात जल तो पुरी अर्थात जलम अस्थि अस्थि पुरी क्षिन्न हो जाएगा द्वितीय जलवंतम आदित्य ये जल वाला है अर्थात जलवृष्टि करवाता है इसलिए उसको जल वाला कह दिया जाता है ये एक प्रकार की काल को जानने वाले आदित्य के द्वारा ये संवत्सर काल निर्मित होता है काल को जानने वाले इस प्रकार के आदित्य का स्तुति करते हैं कहते हैं अथ इमे परे तू परे अर्थात अपरे और कुछ लोग कहते हैं अथ इमे परे उ उ का अर्थ तू तो और कुछ लोग किंतु कहते हैं इसको आदित्यों को अविचक्षणम विचक्षणम अर्थात विशेष सप्त तो चक्रे सात चक्र है सात चक्र सात दिवस जो होता है सात चक्र और सड़ा और छ ऋतु होते हैं सड़ा और अर्पितम इति जब अच्छा जब पूर्व पद में पंचपाद कहा गया ये हेमंत शिशिर को एक करके एक ऋतु कह करके पंचपाद पांच ऋतु कह दिया गया उत्तरार्ध में सड़ा अर दे दिया और जो चक्र का नाभि और नेमी का बीच में जो संयुक्त संयोग संय। होता है अर कहते हैं तो तु लिया गया उत्तराध में पाँच ऋतु ए पूर्वाध में पांच ऋतु उत्तरार्ध में छ ऋतु कहा गया तर तो अरे अर्पितम ये विचक्षणम सप्तक्र षणरे अर्पितम इमे परे उ आहु का अर्थ तू पूर्व से भिन्न है ये लोग इस प्रकार की दोनों प्रकार की काल दह, आदित्य का प्रसंस्तुति करते हैं भाष्य में पंचपादम पंचर तव पंचपादम पंचर तव पंचर तव में क्या पदच्छेद कैसे होगा आप लोग नहीं बोलिएगा लघु पढ़ने वाले अच्छा ठीक है स्वामी जी कह दिए पंचर हितव अभी क्या सूत्र लगेगा पंचरितव ऋतव से पंचरतव हो गया ठीक है कल देखकर के हो तो होता है पंचर तव पादा इव अश्य पंचरितव तो ये पाद इव अश्य इसलिए पंच पाद कह दिया गया संवत्सर का ये पाद होते हैं आदित्य के द्वारा निर्वृत्य संवत्सरात्मन आदित्य से संवत्सर रूप आदित्य उसको पांच पाद हो गए जिसमें प्रतिष्ठित होता है तेर असौ पादेर पादेर इव ऋतुर आवर्तते तेई असो असो आदित्य ते ही पादे वो पादों के द्वारा पांच पाद हो गया पादे इव कहते हैं वो वास्तविक तो पाद नहीं है पाद जैसा इव ऋतुर आवर्तते ये ऋतुओं के द्वारा आवर्तते आवर्तते अर्थात अपना आवृति वर्ष भर में करता रहता है आदित्य हेमंतशिशि एक करके यह कल्पना हेमंत शिशिर दो ऋतुकर् यना पंचपाद कहा गया टीका में यम कल्पना पंचधा कल्पना, कल्पना पंचपाद आदित्य का पांच भाग है कह दिया गया आगे भाष्य में पितरम मंत्र में है पितरम पितरम पितरव क्यों जनयितृवाद पितृत्व तस्या जनयित्री है तो सभी का उत्पन्न करने वाला इसलिए पितृत्व तस् जनितृत्वाद टीका में कहते हैं संवत्सरात्मक काल से सर्वजनकवात्वत्सरात्मक काल ये सभी का जनक है ये नया एक लोग क्या कहते हैं जनिया जनक कालो आगे जगता हो मत ये जितने सारे जन्य पदार्थ है सभी का जनक है ये तम आगे भाष्य में तम द्वादशाकृति द्वादश आगे आदित्य का स्तुति का तीसरा शब्द हो गया द्वादशाकृति तो द्वाद मासा तो द्वादशमास आकृत इति द्वादशाकृति तम ये हो गया आकृति आकृति का अवयव बारह मास होते हैं विटीका में कहते हैं सामनाधिक बहुग्रीहित व्याख्याय व्यधिकरण बहु इति आह अभी द्वादश आकृत यश ये दोनों पद समानाधिकरण है व्यधिकरण है समानाधिकरण। कहते हैं इसका व्याख्यान करके आगे ये दोनों पद में व्यधिकरण दिखाते हैं तो आगे दिखाते हैं आकरणम वा आकरण का अर्थ हो गया अवयव अवयवीकरण अर्थात अवयव हो जाएंगे मास अवयवी हो जाएगा आदित्य तो अवयवीकरणम अस्य कस्य अवयवीकरणम किसका अवयवी अवयवी किसको बनाया जा रहा है आदित्य तो अवयवीकरणम अस्य आदित्य किसके द्वारा किया जाएगा कहते हैं द्वादश मास ही तो अवयव कौन हो गए द्वादश मास तो द्वाद ही तव तम द्वादश आकृति अर्थात यहाँ हो गया द्वादशमासेर द्वादश मासतिर्यश आकृति का अर्थ हो गया आकरण तिन और ल्युट कर दें आकरण का अर्थ अवयवीकरणम द्वादश मास के द्वारा आदित्य को अवयवी बनाया जाता है तो ये हो गया विधिकरण तम द्वादशाकृतिम यहाँ तक पंक्ति टीका में, में देखिए अवयवीकरणम अवयवी तेन करणम अवयवित्व तो, किसमें आदित्य में तो आदित्य को अवयवित करण करणम अर्थात आदित्य को अवयवी बना देते हैं पक्षद्व भी एक एव अर्थ चाहे आप समानधिकरण करें अर्थात आदित्य का द्वादश अवयव हो गया अथवा द्वादश अवयव के द्वारा आदित्य को अवयवी बना दिया अर्थ वही एक ही है आदे में द्वितीय पंक्ति में दिवो आगे दिया दिवो परे अर्धे आगे पूरीक्षणम कहा गया तो दिवो दिवो अर्थात दिवलोकात्त पर दिवलोकात् टीका में दिवलोकात् पर कहा गया तो इसका अर्थ आकाशादि रूपाद अंतरिक्ष लोकादित्यर्थ दिवलोकात् इसका अर्थ हो गया आकाश रूपात तो दिवलोक के स्थान पर किसको कहते हैं आकाश रूप अंतरिक्ष लोकात् अभी दिवलोक का अर्थ कहते हैं अंतरिक्ष लोक तो इस प्रकार क्यों कहे भाष्य में कहते हैं दिवो दिवलोकात् पर ऊर्धे अर्धे दिवलोकात् पर पर का अर्थ ऊर्ध् तो परे परे वहाँ शब्द है परे परे का अर्थ ऊर्ध् आगे मंत्र में है अर्ध्य अर्धात तो स्थान तृतीय श्याम दिवी इत्यर्थ दिवलोक ऊपर जो होगा उसको तृतीय दीव कहेंगे तृतीय श्याम दिवी ये जो तृतीय दीव हुआ वो किसके ऊपर हुआ आरम्भो कैसे पंक्ति हुआ दिवो दिवलोकात परे दिवलोकात परे कौन हो गया कहते हैं तृतीय श्याम दिवी अर्थात तृतीय तो दिव हुआ वो किसके पर हुआ दिव दीवलोक से पर हुआ तो जो तृतीय दिव हुआ वो अगर दिव दिवलोक से पर हुआ तो अभी जो जिस दिव दीवलोक से ऊपर हुआ तृतीय देवी तो वो दिव लोक फिर स्वर्ग स्वर्गलोक हो जाएगा अंतरिक्ष से होगा तो इसलिए टीका में कहते हैं अन्यथा दिव दिवलोका पर जो मंत्र में दिया अगर उसको स्वर्गलोक लेंगे अन्यथा अर्थात तो दिव्यू का अर्थ अगर अंतरिक्ष नहीं करके स्वर्गलोक लेंगे तो स्वर्गलोकात पर से चतुर्थत्व ना स्वर्ग तो तृतीय तो हो गया उससे पर जो होगा चतुर्थ हो जाएगा चतुर्थ हो जाएगा तो भाष्य में जो कहा गया तृतीय दिवि दिव्य लोक से पर जो है वो तृतीय दीव हुआ तो इसलिए द्यूलोक शब्द से द्वितीय स्थान को लिया जाएगा द्वितीय अर्थात अंतरिक्ष ये हेतु देते हैं तृतीयशिया अन्वय अर्गलोका चतुर्थन तृतीय सियाम अन्वया पत् अन्वयन नहीं हो पाएगा होता है पुरीषव भाष्य मे पुरीषीण पुरीषिण अर्थत पुरीशव अथनु उदक आहो काल तो जल वाला है ये जो तृतीय द्व्यूलोक है सूर्य द्व्यूलोक में जलो वाला है जलो वाला क्यों टीका में कहते हैं आदित्य जायते वृष्टिर्ति स्मृतें रीती अर्थ इसलिए आदित्य वाला है जल को आकर्षण कर लेता है जलो वाला कह दिया गया अन्य अश्य पूर्वाधगतेन आहुरी अन्य संबंध जो उत्तरार्ध में दिया अथ इमे अन्य तो अथ इमे अन्य ये जो अन्य यहाँ दिया गया ये अन्य को टीकाकर कहते हैं पूर्वाध ग आहुरित अन संबंध जो मंत्र का व्याख्यान में कहा था और अथ कहा गया अन्य अन्य अन्य अन्य इमे इमे अथ इमे अन्य ये जो ऊ है ऊ का अर्थ हो गया तू तू शब्द समान सामनाथ निपात ऊ का अर्थ हो गया तू अर्थात तो परे तू अन्य तो पूर्वाध में चला गया यहाँ रह गया अथ इमें परे तू तमेव तमेव तो ही जो पूर्वाध में पंचपाद पितरम कहा गया था उसी को ही विचक्षणम आहुरती अन्वय तो उसी को ही विचक्षण कहते हैं कि आहो क्या कहते हैं और कहते हैं तो इति भाष्य में अथ तमएव तमे अर्थात पूर्वाध में जिसको कहा गया था तमेव अथ तमेव अन इमे उपरे कालविदो विचक्षण निपुण त इस प्रकार की कहते हैं वो आदित्यों को कहते हैं अथ तम एवं अन्य यहाँ ऐसे लगेगा कि जो मंत्र में उत्तरार्ध में है अन्य भाष्यकार उसी अथ इमे अन्य इसी प्रकार के लिए किंतु वास्तविक कि मंत्र में है अथ इमे इमे के पर में अन्य है किंतु यहाँ अथ तम एवं अन्य अन्य को पूर्व में लिया गया अर्थात ये मंत्र का अन्य नहीं है मंत्र का अन्या तो पूर्वाध में चला गया ये तो उत्तरार्ध में भाष्यकार कह रहे हैं अथ तम एव अन्य अन्य अर्थात इमे ऊ परे ऊ कारत तू अथ तू तू किंतु तम एव वही पूर्वार्ध में जो आदित्य को कहा जाता था उसको अन्य इमे परे कालो विद ये दूसरे कालो हो गए तो उसको ईमे कर देना है मंत्र में ईमे था ना तो भी ईमे लेना है तो इमे ऊ परे काल विदह इसको तम वो क्या कहते हैं विचक्षणम ये आदित्य जो है विचक्षणम विचक्षणम निपुणम सर्वज्ञम सब कुछ देखने वाला जानने वाला सर्वज्ञम आगे सप्त सप्तय रूपेण चक्रे तो ये सूर्य का रथ का सात घोड़ा होते हैं कहते हैं ऐसे पुराण में आता है सात अश्व सप्तिवस अश्व जाता है सप्त रूपेण चक्रे सतत गत गतिमती सतत कालात्मनि कालात्म षड ऋतुमती आहु सर्वद जगत कथय ओहि का अर्थ सात चक्र चक्र अर्थ सात अश्व उसका है अश्वस्क तो सतत गतिमती गतिमती आदित्य कालात्मि काल रूप है षडरे षडरे अर्थात तो षड ऋतु ऋतुमती छः ऋतु का षड और कह दिया गया आहोहो कहते हैं सर्वईद जगत सर्विदम जगत प्रथम है कहाँ रहेगा कहते हैं सप्तक्रेष रे अर्थात आदित्य में ये पूरा जगत कथयंती कथयंती अर्थात अर्पित मंत्र में है आगे अर्पित अंतिम अर्पित अराव रथनाभ नि जैसे रथ का नाभि में अर सब निविष्ट होते हैं आश्रित तो होते हैं इसी प्रकार की पूरा जगत आदित्य में आश्रित तो होता है टीका में तस्चणे सप्तक्रध्यात्मक जगत अर्तमित आहु उसी सप्तचक्रडरवाला आदित्य उम्मे पूरा जगत अर्ता मतदे कीदृशो अर्थभद इति तो आह मतदे अर्थात पूर्वाध में कह दिया कि पंचपाद पितरम् द्वादाकृति और उत्तरार्ध में कह दिया कि ये सप्तचक्र षर इस प्रकार के कह दिया तो ये दोनों में क्या भेद है तो कहते हैं आहभाष्य में यदि पंचपादो पंचपाद्वादशाकृतिर पूर्वार्ध में यदि सप्तचक्र षर ये उत्तराध में सर्वता संवत्सर कालात्मा प्रजापती चंद्रादित्य लक्षण भी जगत कारण है ये दोनों में कोई भेद नहीं है शब्द अलग अलग कहा गया अलग अलग महात्म्यों को कहने के लिए तात्पर्य किंतु वही हुआ कि संवत्सर कालात्मा प्रजापति चंद्रादित्य लक्षण चंद्र आदित्य वही उसका अवयव सब है तो तात्पर्य वही हुआ पूरा जगत उसी में अर्पित है टीका में पूर्व मते ऋतुना पूर्व मत विचुव है पूर्वमत ऋतूनाम पादकनया मासा अवयत्वकया आदित्यात्मना संवत्सर काल एवं उक्त पाँच ऋतु को पादस्थान पंचपाद कह दिया गया और मासों को सब द्वादशाकृति अवय कह दिया गया था अवयत्व कल्पनया आदित्यात्मना संवत्सर काल कहा गया और द्वितीय में द्वितीय तो हेमंत शिशिर पृथक कृत्य क्षय कह दिया गया है ऋतु इसलिए षण ऋतूना अरत्वकनया छतु को अर कह करके षअर कह दिया गया संवत्सर से परिवर्तन गुणयोगेन चक्रकल्पनया अभी सर परिवर्तन होता है इसलिए परिवर्तन गुण को लेकर के सर को चक्र कल्पना कर दिया तो काल प्र काल प्राधान्यन सर्वाश्रय्वन चुत सर्वर्पित कह दिया गया तो उत्तरार्ध में स्पष्ट कर दिया गया कि काल में सभी कुछ अर्पित है पूर्वार्ध में ये बात नहीं कहा गया था अर्पितम शब्द पूर्वार्ध में नहीं था पक्ष द्वे गुणभेदे न कल्पना भेदे न च भेदो न धर्मी भेद इत्यर्थ पूर्वार्ध उत्तरार्ध में गुण का भेद कल्पना भेद लेकर के भेद प्रतीति हो रही है भेद की धर्मी भेद नहीं हुआ या धर्मी कौन है आदित्य आदित्य तो एक ही है तो धर्म भेद हुआ आजा तो ओम सन् मित्र धम सन्ना बृहस्पति सन्ो विष्णु नमो नमस्ते वाय तमें प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिशंताशन सत्यमिशे तदा